पंद्रवा श्लोक है सदा विचारे दिख्या आपने कहा सदा विचार ये बारहवें श्लोक में कहा था सदा विचार है तस्मात् जगत जीव पर आत्म नगत जीव और परमात्मा इन तीन तत्वों का चिंतन सुधा करनी चाहिए इससे विचार हुआ जगत का चिंतन क्यों करना है और परमात्मा का चिंतन क्यों करना है जीव का चिंतन क्यों करना है परमात्म तो सभी स्वरूप ब्रम्ह है इनका जवाब दे दिया था कि जगत का चिंतन बहुत जरूरी है क्यों जीव भाव और जगत भाव इन दोनों का बाध किए बिना सात भाव की अनुभूति नहीं हो और जीव भाव का या जगत भाव का बाध कैसे होगा मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही बाघ है यह तेरह श्लोक में कह रही मिथ्यात्व का निश्चय और जब तक मिथ्यात्व मिथ्यात नहीं होता तब तक इनमें विद्यमान जो आपके अंदर आ सकती वगैरह तो खत्म हो नहीं सकते मिथ्यात्व जब होगा तो जगत का बाद हुआ, जीव का बाद हुआ, बा तो स्वरूपानुभूति तो होगी और वहां का तो परमात्मा स्वात्म व में पर जो ब्रह्म है स्वरूप है वही शेष रह जाता है उसकी व्याख्या की अनुभूति होती है आत्मा नहीं निशान अनुभूति होगी और जीव और जगत में अनुभूति होगी इसी के ऐसे करने पर ही जीवन मुक्ति की आदि व्यवस्था मान्य पड़ेगा और विस्मृति का नाम यहाँ पर अवशेष रहने अर्थ नहीं लेना यह बता चुके थे अब उसी श्लोक का एक हिस्सा है सदा विचारित उस पर विचार कर रहे हैं सदा विचारेत तो का मतलब क्या देह पाद विचार प्रसाओ शुद्धि है के के के रोज सोते वक्त तक और ऐसे मरते क्षण निरंतर चिंतन ही जीवन यापन करना चाहिए ऐसे कार्य शुद्धि उसे लगता है सदा विचार तो मरने तक और फिर तो रोज नित्य ऐसे कर रहे शुद्धि शुद्धि पर चाहिए प्राप्ति हुई तथा तस् अवधि महा ऐसे आसन का होने पर विचारिक प्रशक्ति की प्राप्ति होने पर इसकी अवधि तो निश्चय कर रहे हैं वास्तव में आज तक आमृत कालगारती है आज जीवन मुक्ति है याद काल परोक्षानुभूति नहीं होती है तावत काल बंती ही विचार उसके बाद विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है शास्त्र के वासनावसा तो होती रहती करने की जरूरत नहीं उसे पूर्व क्षण परिण करना विभाजन को समझाएंगे परोक्षा च परोक्षे विद्या विचारोय विद्या दो प्रकार की है विद्या विचारजा विद्या विचारजन विद्या दो प्रकार की एक परोक्ष ब्रह्म विद्या दूसरी अप्रोक्ष ब्रह्म विद्या तत्र इन दोनों में से अप्रोक्ष विद्या की प्राप्ति काल पर्यंत ही परोक्ष विद्या का विचार निरंतर करते रहना चाहिए जिस क्षण अप्रोक्ष विद्या की प्राप्ति हो गई उसी क्षण विचार व्यम समाप्त है यह विचारणा जो चल रहा है वो अपने आप समाप्त हो जाता है विचार जन्य विद्या परोक्षित तो अप्रोक्षित तो भेदेना वेदातम तय स्वरूपम क्रमेण दर्शेती अब उसी को विस्तार समझाएंगे परोक्ष विद्या क्या है अपरोक्ष विद्या क्या है विचार जन्य जो दो प्रकार आपने कहा परोक्ष उन दोनों का तय मैंने उन दोनों का स्वरूपम स्वरूप को क्रमशः एक के बाद एक दर्शेती दिखाने जा रहे हैं अस्थि ब्रमेत वेद परोक्ष ज्ञान में अहम ब्रह्मेद चेत वेद साक्षात्कार सैत सा अस्ति ब्रह्मेद चेत वेद ब्रह्म है इतना आपने निश्चय कर लिया चेत वेद परोक्ष ज्ञान तत्व परोक्ष आपने ब्रह्म को स्वीकार कर लिया ये क्या हो गया परोक्ष ज्ञान हो गया और अहम ब्रह्मा और वह ब्रह्म ही हूं ऐसा अनुभव कर लिया मैं मातृणी मैं ब्रह्म ही हूं वह ब्रह्म मेरे से अलग नहीं है वह ब्रह्म मैं ही हूँ यहाँ पर ध्यान रखने का है मैं ही एकमात्र ब्रह्म हूँ या मैं ब्रह्म ही हूँ या मैं ब्रह्म हूँ ही एवं को कहा जोड़ो अहम एवं एकमात्र ब्रह्मा अन्य सर्वे मूर्खा जड़ा जड़ाहा ऐसा नहीं लेना ये आशुरी वेदांत है अहम ब्रह्म अस्मि ये देवी वेदांत है अहम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा अस्म्य अहम ब्रह्म अस्म्य और श्रेष्ठ है ये अप्रोक्षा आसुरी वेदांत देवी वेदांत और वास्तविक स्वरूप ये सब ये कार्य के सब कमार देखिए समझाएंगे अस्ति ब्रह्म वेदे ऐसा यदि कोई जानता है भाई ब्रह्म है है ये में कहा ना अस्ति अस्थि अस्थि ब्रह्म ऐसा होता अस्ति ब्रह्म इत्येव उपलब्ध ऐसा ही स्वीकार दर्व अनुभव करना चाहिए पहला से यही है तब जाकर करे अहम ब्रह्म हो जाएगा एवं विधात्म साक्षात्कार असाधारण कारणम आत्मतत्व विवेचन प्रति इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार का असाधारण कारणता आत्म तत्व तो जो है उसका विवेचन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं पहले तब साक्षात्कार तत्साक्षात्कार सिद्ध्यम विविच्य देना सद्य सत्य एविमुच बस आत्मसाक्ष हो जाए तो सत्य वृद्धि हो गई तत्साक्षात्कार उस ब्रह्म की ही परोक्ष ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार रूपी अपरोक्ष विद्याभूति के लिए ही आत्म तत्व का विवेचन किया जा रहा है सुस्पष्ट चिंतन किया जा रहा है जिसके होने पर यह ना अयम यह पुरुष जो बंधन में आज तक अज्ञानी मानता हुआ पढ़ा हुआ है संपूर्ण संसार से उसी क्षण ही माँ सद्य को घटाना कैसे पहला को ले ले लो बाद में उत्तरार्धको लेर्वाधो लेना साक्षात्कार जिसात्कार के द्वारा यहाँ अय पुरुषा सत्व मुच्य है तत्कार प्राप्त करता है और पुर्वार, पुर्वार में तत्त्कार सिद्ध्यूर्वा तक सिद्ध्यर्थम आतच्य है ऐसा पूरे कर। करते पूर्वाधेन अन्वय असम उत्तरार्ध्य पूर्वार्धन अन्वय चिदात्म पारिगेत कुछदात् पारिक है इसे निश्चय करने के लिए पहले व्यवहार दशा में प्रतियमान चैतन्यवहार दशा में प्रतीत होता हुआ जो चैतन्य है वो चार प्रकार का चैतन्य अनुभव हो रहा है व्यवहार दशा में चार चैतन्य को के चलते हैं पहले लक्ष्य क्या हमारे सिद्ध करना इस चार के माध्यम से एक तथ्य सिद्ध करना लक्ष्य वही चार कौन कौन है जो व्यवहार दशा में हम लोग स्वीकार करके चलते हैं हम लोग का मतलब आस्थित आस्तिक में विशेष रूपे वेदांती जिन चार चीजों को का प्रभेद को स्वीकार करते हैं वे ऐसे हैं कूटस्थो ब्रह्म जीवेश घटाकाश महाकाश जलाकाशा भ्रते य था कूटस्थो ब्रह्म नंबर एक सबसे पहला है कूटस्थ दूसरा है ब्रह्म तीसरा है जीव चौथा है ईश्वर इतम चित इस प्रकार जो वह चैतन्यूता ब्रह्म को हम चतुर्विधा चार प्रकार का मान के चलते हैं यहां चार उपाधियों को समझना पड़ेगा जैसे दृष्टांग घटाकाश महाकाश जलाकाश आभ्रके यथा पहला है महाकाश निरूपालिक है कैसा ये, ये? निरुपालिक है निरुपालिक एक ही है महाकाश और वो या लेना हमें श्लोक में दृष्टा में ब्रह्म और शोपालिक तीन है घटाकाश अभ्राकाश जलाकाश वो वहां की लेना पड़ेगा ऊटस्थ ईशा, अभ्राकाश के लिए और जलाकाश भी। ऊटस के उपाधि जैसे यहां तो उपाध्य स्पष्ट है ना घट अभ्र और घटस्थ जल ये जल है ना घटस्थ जल घट के जगह पर बुद्धि और अब्र के जगह पर माया और घटस्थ जल से तात्पर्य प्रतिबिंब जन प्रतिम पड़ा है ना उसको लेंगे देंगे जलाकाश देखा सब विस्तार बताएंगे और स्पष्ट हो जाएंगे सारी बातें एक चतुरा तो चातुर्विध्य दृष्टांत महा एक चैतन्य को चार रूपये में समझ रहे हैं विभाग करके समझा रहे हैं जो व्यवहार काल में उसके दृष्टांत क्या दिया आकाश का एक आकाश को आप चार नामों से देख रहे घटाकाश अभ्राकाश जलाकाश ठीक अब ये देख लो समझने के लिए सुस्पष्ट बताए महाआकाश में समझना पड़ेगा महाआकाश में क्या है घटाकाश और घटाकाश में जल डाला हुआ है घरा हुआ और उस जल में महाकाश का प्रतिबिंब इसी महा आकाश में अभ्राकाश, अभ्रावचनाकाश, आकाश बादल और बादलों में आकाश का प्रतिम पड़ेगा ना जैसे यहाँ घड़े में जल भरोगे उस जल में आकाश का प्रतिम पड़ रहा है सनाक्ष चंद्रमा दिखाई दे रहा है जैसे घट में विद्यमान जल में प्रतिमा पड़ रहा हो उसी प्रकार से बादल रूपा जल में भी प्रतिम पड़ रहा होगा और वह बादल उस नक्ष चंद्रमा के नजदीक है।, है।, है, है और उसाधि में इसलिए समीपस्थ क्या होगा बड़ा बड़ा दिखेगा चंद्रमा होगा यहां जो घटक में वर्त्यमान जल में चंद्रमा छोटा दिखेगा दूरस्थ उत्पाद सामीप्य तो बड़ा होगा उसी प्रकार बड़ा छोटे छोटे जान मुझे बोल रहा हूँ सामर्थ्य में भेद होगा का अभ्रूपी सामर्थ्य में प्रतिम धार्म करके सामर्थ्य अलग है घटस्थ जल में प्रतिम सामर्थ्य अलग है जलरूप घटस्थ जल रूपी उपाधि में और आपका आका महाकूपी उपाधि में जो प्रतिम पढ़ रहे हैं उन दोनों प्रतिम धारियों का सामर्थ्य अलग अलग हो इसी प्रकार से बुद्धि और वहां माया रूपी उपाधि निश्चित जैसे अभ्र है वैसे माया है उसमें भी का प्रतिम पड़ा वो ईश्वर होगा जमे प्रतिम पढ़ रहा है वो यहाँ अध बुद्धि चैतन्य पढ़ा हुआ प्रतिम चैतन्य है और बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य बुद्धि किसी अधिष्ठान में कल्पित है ना चैतन्य में कल्पित है जब कल्पना हुई बुद्धि का तो बुद्धिव चि चैतन्य निर्माण हो गया नहीं आ रहा अब एक आकाश है ना इस आकाश से एक घड़ा बना लो धड़ा निर्माण हुआ जब निर्माण किया आपने ये आकाश महाकाश क्या है घट का अधिष्ठान या है यानी यह घट कहा है महाकाश में और महाकाश को कुछ हिस्से को घटने ने क्या कर दिया परिचिन कर दिया ना घड़ा उच्छिन्न आकाश में एक नहीं बन गया महाआकाश एक आकाश वो है जो घट का अधिष्ठान है जिसे घट उत्पन्न हुआ और उत्पन्न हुआ घट क्या कर दिया अपने आप से अपने से क्या कर लिया आकाश को परीक्षण भी कर दिया अपने ही अधिष्ठान को वो परिचण भी कर दे उत्पन्न होकर के नहीं किया और उस घटाकाश ने क्या कर दिया जल भर दिया जलाकाश अच्छा बन गया उस जल प्रतिम पड़ेगी नहीं पड़ गई उसी आकाश्र नक्षत्र चंद्रमाश युक्त आकाश जिस आकाश में ये घट पैदा हुआ और जिस गटर ने उस आकाश को परिच्छी कर दिया उसी गटर जल ने सावर नक्षत्र आकाश का प्रतिबिंबित धारण कर लिया, इसी प्रकार से बादल पैदा हुए? आकाश कहा महाकाश बादल का व्यतिष्ठान है या नहीं और वह बादल जो आकाश में पैदा हुआ जितने देश में बादल है उसने क्या कर दिया उतने देश में आकाश को परिचिण कर लिया अभ्रावच्छिन्न आकाश अधिष्ठान आकाश अलग है उपाधि आकाश अलग है उपाधिष्ठ में जो जल है वो तो जल उपाधि में है ना जिस घट में जल है, है में जल रूपी कण है उनमें प्रतिब पड़ रहा है वो तो अभ्रष्ट अबर, जलाउचिन आकाश है अधिष्ठान तो में वस्तु कल्पना हुआ उस वस्तु में फिर एक चीज प्रतिबंब पड़ गया तीन तीन हो रहे हैं और सबसे चीज हो रहा है एक एक करके समझाते जाएंगे पहलेकाश दो चीज तो आप जानते हैं घटाव आकाश तो हो गया और घटे पड़ा है जो भरा हुआ जल में भी जो आकाश में प्रतिम्ब पड़ रहा है सारा क्षेत्र अभ्र चंद्रमा आदि का जो प्रतिम्ब पड़ रहा है जल में आकाश का प्रतिबे जलाकाश को भी आप जानते हो लेकिन अभ्राकाश और समझ में नहीं आ सकता है इतना आसानी से वो समझा रहे घटावच्छिन्न से घटाकाश से तद अनवचिन्न महाकाश से प्रसिद्धता घटावच्छिन्न जटाकाश है ये तो प्रसिद्ध है और घट से अनवच्छिन्न जो महाकाश है ये भी प्रसिद्ध आप अच्छी तरह से जानते हैं घटाकाश क्या है और महाकाश और थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग उसे जल भर के पड़ा पृथ्वी को भी समझ सकते फिर भी इस प्रति वाले के बारे में समझाएंगे विचार नहीं करेंगे महाकाश के स्वरूप वर्णन नहीं करेंगे घटाकाश के स्वरूप वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही प्रसिद्ध हैं अप्रसिद्ध जलाकाशम आप प्रसिद्ध कौन है जलाकाश और अभ्याकाश इन दोनों की व्याख्या क्रमशः करेंगे घटावच्छिन्न थे नीरम यक्षत्र आकाश हो जलाकाश उत क्योंकि भ्रांति न हो जाए जलाकाश से आप आकाश न ले ले इसलिए व्याख्या करना तो जरूरी हो जैसे घटावच्छिन्न आकाश घटाकाश ऐसी जलावच्छन आकाश वहां ले लोग सारा हमारा दूसरा बिगड़ जाएगा ना तालाब का जल ले लिया आपने फायदा नहीं है हमें जलाकाश किसको लेना है अपना अविष्ठ क्या है जलावच्छिन्न आकाश नहीं जल में प्रतिबिंबित आकाश घट रूपी उपाधि में जल को भरा उस जल में प्रतिबिंब पड़ा वो प्रतिबिंब कम मिलेगा भाई कहीं अन्य विद्यमान जलाकाश में जलावच्छि जैसे घटावच्छिन्न आकाश है ऐसा महाकाश में जल, महा जल भी बह है जलावचन आकाश पर करके व्यवहार हो सकता है उस जलावचन आकाश का मेरे नहीं, नहीं। इसलिए व्याख्या करने जा रहे हैं घटाव छिन्न खे घटाव छिन्न खे मे घटावच्छिन्न आकाश में आपने क्या करा नीरम जल भर दिया नीर मने जल जल भर दिया आपने घड़े में त्र उस जल में प्रतिबिंबित उस जल में प्रतिबिंब पड़ा है किसका साक्षत्र आकाश ओ बादल हो वहां पर तो बादल का भी प्रतिब पड़ा है उसमें नक्षत्र तो है।, है तो नक्षत्र का प्रतिबिंब है चंद्रमा तो है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब है सात नील काल गगन का भी प्रतिबिंब तो आप जानवी बोल रहे हैं कि ईश्वर भी यहां बैठा हो ना हृदय में हृदय आकाश में ईश्वर को बैठा है ना दास पुरना सखाया समान भक्त दो चोड़िया अंदर बैठे हुए ईश्वर एक जीव इसमें हमें क्या कुछ दिखाना है ईश्वर को पाए भी दिखाना है ना अंतर्या परमात्मा यहां भी है केवल तो वहां नहीं अब्र वहां है और अब्र का प्रतिबिंब जल में जल में केवल नक्षत्र चंद्रमा आकाश का प्रतिब नहीं बढ़ेगा उस आकाशिक द्वारा द्वादर तव्य प्रतिबंध जंग जरें तब ईश्वर यहां भी है उपाधि में ईश्वर का भी प्रतिबिंब है जीव भी ना है। ये दिखा रहे हैं देखो साक्षत्र आकाश जलाकाश उदय उसको मैं जलाकाश सबसे यह व्यवहार करना चाहता हूं अर्थात जलावच्छिन्न नहीं लेना जल जले प्रतिफलित आकाश जल में जो प्रतिफलन पड़ा हुआ है प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वो आकाश जलावच्छिन का ना साथ जल ही उपाधि हो गया जल उपाधि नहीं है जल अधिष्ठान है प्रतिबिंब का दर्पण के समान है ना बल्कि घट घट अधिष्ठान बन रहा है घाट घाट अधिष्ठान बन गया जल का और जल में प्रतिबिंब पड़ा जल साक्षात आकाश का उपाधि नहीं प्रतिबिंब का उपाधि आकाश प्रतिबिंब का उपाधि है आकाश का उपाधि नहीं आकाश के की बलि जलावचन आकाश हम बोल देंगे जलावचन आकाश नहीं जल प्रतिफलित आकाश क्या बोलेंगे जल प्रतिफलित आकाश अर्थात जैसे दर्पण है मुख आकाश घट में प्रतिफलन हो नहीं सकता धारण करने के सामर्थ्य नहीं है क्या दीवार में क्या होता है प्रतिफलन के सामर्थ्य नहीं दीवार पर जल डाल दो सामने खड़े हो जाओ दिखाई जा। स्वच्छता, स्वच्छता उपाधि में स्वच्छता अत्यावश्यक है प्रतिफलन होने के लिए घटरूपी उपाधि में प्रतिफलन के योग्य स्वच्छता नहीं है घटस्थ जल में प्रतिफलन करने योग्य की स्वच्छता इसी तरह से यहां सब लेना है ये सब दिमाग में रखेंगे जो पहले विचार हो चुके हैं सारी बातें तब ये सब दृष्टांत का समझ में आएगा एक और बात है, यद्यपि यहाँ पंच ऋषि का चार प्रकार ले लिया कूटस्थ ब्रह्म जीव ईश, चार प्रकार ले रहे हैं व्यवहार दिशा समझाने के लिए जीव को दो कोटि में लिया और ईश्वर को भी दो कुटस्थ और जीव ब्रह्म और ईश्वर चार वार्तिक कार्य प्रधान वार्तिक कार हमेशा तीन की व्याख्या करते हैं कुटस्थ को छोड़ देते हैं ब्रह्म है ब्रह्म से जीव ईश्वर जीव का निरुपाधिक ब्रह्म और कूटस्व का भेद ये प्रक्रिया करना चाह रहे हैं इसको अधिकतर लोग पूर्व आचार्य लोग वार्तिक कार्य वगैरह मान्य नहीं है क्या चीज हैं सीधे हम कह जीव जीव का व्यवस्था स्वरूप ब्रह्म है ईश्वर का विवास स्वरूप ब्रह्म है जीव का निरुपाध स्वरूप बोलूंगा कुटस नाम से और दोनों स्वरूपों का आभेद कर ये उनका आशय है इनका गाने किन्नी एक मंद आधिकारी के लिए आपकी प्रक्रिया बहुत गौरव होता है कठिन होता है समझने मेरा निरुपाध स्वरूप साक्षात ब्रह्म ऐसा मानने का नहीं जीव नहीं मानता यही तो सारा लड़ाई झगड़ा हुआ है जितने ये रामान्डाचार्य रामचार्य से मधुवाचार्य चैतन महाप्रभु तक लोग जो प्रकट हुए हैं इसी बात पे तो लड़े हैं जीव को ब्रह्म कैसे दिया सिद्ध जीव ब्रम नहीं इसे ने क्या उपाय निकाला जीव कूटस्थ जीव का वास्तव स्वरूप क्या है कूटस्थ है और ईश्वर वास्तव स्वरूप ब्रह्म है और कूटस ब्रम क्या है दोनों अभिन्न है इस थोड़ी लंबी प्रक्रिया द्रविड़ प्रणायम करता है जीव को भ्रम सिद्ध कर रहे हैं मंदाधिकारी के लिए आवश्यक है, है। लेकिन इस प्रक्रिया को अत्यंत अमान्य प्रक्रिया स्वाकल्पित प्रक्रिया नहीं समझना जगत गुरु विवेक नामक ग्रंथ में इस प्रक्रिया को दर्शाया भले वार्तिक कार नहीं है लेकिन आचार्य शंकर समत तो में एक चित्र विधा उन्हें लेकर के समझाया मंदा दिखाई घटावचन आकाश यह उदगम अस्ती घटावच्छिन आकाश में जो भरा हुआ जल है तल उस जल में प्रतिबिंबित तो हो अभ्र नक्षत्र सहित आकाश हो अभ्र मैंने बादल नक्षत्र मेने ताराएं उनके सहित जो आकाश का प्रतिबिंब है वह जलाकाश उस प्रतिबिंब को जलाकाशन कहते हैं अब के उत्पादी बता रहे महाकाश से मध्य मेघ मंडल प्रतिबिंबा महाकाश से महाकाश के मध्य में जैसे घड़ा था घड़े में जल था इसलिए महाकाश में क्या वहां अभ्र में जन रूपावय है उस जन प्रतिम्ब पड़ा अर्थ अब्री क्योंकि अप्र क्या है जलमय पदार्थ यही अंदर है जलमय इसे कहते हैं महाकाश मध्य मेघ मंडल जो मेघ मंडल दिखाई देता है ये सब दिखाई ना वो बादल है और बादल जलमय ये भी जानते थे तो जल बरस रहा है से ये जलमय नहीं होता तो बादल फट के कहा से पानी आएगा बादल कोई बोतल नहीं है पानी भरा हुआ कि वहां से निकल जाए दे। लेकिन बादल फटता है तो बहुत खतरा है एक जगह पर धड़धड़ गिरता है बादल फटना कभी देखा है नहीं देखा सुने कौन तो सा सुने तो है ना अच्छी बात कभी दिखाई भी देंगे बहुत खतरनाथ एक बार हिमाचल में सौभाग्य की बात चार दिन पहले हम लोग का जाने का था किसी कारण वैसे देरी हो गई हम लोग ने भाई ठीक है कार्यक्रम का दिन ही हम सबरे सबरे पहुंच जाएंगे जिस दिन हम चार दिन पहले जाने का प्रोग्राम रहे थे उसी दिन वह बादल फटा और पुलिया उलिया बहुत थी और करीब सौ फुट नीचे बादल फटने के कारण फटा सारा पहाड़ वूटा सब बराबर हो गया पूरा लेवल गांव गांव जितने सब कुछ भी नहीं पुलिया नहीं कुछ बराबर सारा जमीन जो कार हम लोग लेने आया था वो देख रहे कहाँ गए हम भी गलत रास्ते में भी अभी तीन सात दिन पहले गया यहाँ तो सड़क था पुला पुलिया रहा सब कुछ रहा गांव था चाय के दुकान थे कुछ नहीं हम सोचे गलत रास्ते पहुंच गए फिर हमने कहा चलो पीछे पीछे गए तो उन्होंने कहा महाराज अब बादल फट के गिराया कर झगड़ा और सारा पहाड़ पर चूर कर दिया और पहाड़ पूरा बराबर हो गया सारा सा गया अंदर दबे मर गए सारा गाँव खत्म थे थे। हाँ इतनी पानी खटे पहाड़ तक को तोड़ के बराबर तोड़ता था, था। ज्यादा नहीं, नहीं हुआ तो एक ही धर्मशाला टोड़ा वहां तो पूरा सफाया हो और कच्ची रास्ता हो उसी कच्ची रास्ते के बार पार हो गया आगे आ गया तो सही रास्ते पहुंच गया क्षेत्र बीच का पूरा का पूरा खतरनाक होता है होता है, कितना बड़ा बादल कितना जल अंदर है कितना जल उसका विनाश कर बादल जल में है और जल में बादल होने के नाते उसमें अवश्य ही प्रतिबिंब पड़ेगा तत्र मेघ मंडल ये जलम तथा मेघाकाश उसको मेघाकाश्रकाश नाम से व्यवहार करते हैं लक्षण मेघ जल से अप्रति मानता न कथम प्रतिमित तत्व ज्ञान प्रश्न उठा है आज तक को एरोप्लेन के ऊपर जाके बाद के प्रतिमा को देखा है क्या बादन के ऊपर तो चाहते ही एरोप्लेन बीच में से आर पार हो जाते हैं कई बार खतरा भी होता है तो जाते हैं जहां देखते घनी बादल उसको जितना इंडिकेटर बताया था कितना घनीभूत है बादल सामने आर पार हो सकता है कि नहीं हो सकता है नहीं तो वापस आकर लौट जाकर तो उतर जाता टकरा जाए फिर आग लग जाता घनीभूत बादल हो जाता इसने यहां पर गए किसने देखा तो है नहीं बादल पर भी पड़ रहा है, ये तुम्हारी कपड़ दल है, हम कैसे मान लें इस बात को तो मेघ सबसे बड़ी बात मेघ में जल है यही प्रतिमान नहीं है जो दिखाई दे रहा है रूई जैसे जाता हुआ दिखाई देता है सफेद काला रू जा रहा है, तो कैसे दिख रहा है लेकिन आप उसमें जल है कैसे मान रहे हो मेघ जलस्य अप्रतियमा है दूसरी तत्र नवशा कथम प्रतिबित्ञान और जल हो भी तो उसके जल में उस जल में आकाश का प्रतिबिंब होएगा ऐसे ज्ञान हमें कैसे हो सकता है कथम प्रकार इत्यांश तत्र मोदाराकार संस्थित प्रतिबिंब नीरता चलो देखा नहीं देखा अनुमान से तो मैं कर ही दूंगा एक और तुमने देख लिया मुझे भी दिखाओ बोलोगे लोग तो कहां से ले जाके दिखा देंगे इसलिए अच्छा है भिंडन में मत पड़ो मैं देखा तू देखा ना, मैं ना तू चल अनुमान कर देते हैं निरत्मान यथा गटस्थ जल जैसे गटस्थ जल में प्रतिम पड़ता है तो मेघ में भी जल होने के नाते प्रतिम पड़ेगा मेघ में जल है कैसे मालूम मेघांश रूपम उदत्तम तुषार आकार तुषार आकार में संस्कृत मेघ में रूपेण विद्यमान जल को ही भी कहा जाता है कई बार ऊंची पहाड़ों पर तो, में तो है इस मौसम में में बस, बस, बस काफी दूर तक बादल हम बोले एक बार टिकट उठा लेल के साथ टिकट काट बस में जा रहे ना क्यों फ्री में जा रहे दे रहा तो तो लगे महाराज अरे हम सामान ऊपर भी रख देते हैं, तो तो भी तुम तो मांगते हो और अंदर के जा रहा मेरे साथ। तो माले माले मांगना है ना। उसी कुछ दिन बाद हम उत्तरकाश से आ रहे थे बड़ा विचित्र घटना घटी तो आदमी झला रखा सब तेन लोग अपने सामान रखते हम लोग भी रखते थे अब वो उसके अंदर चूहा था उत्तर काशी में चलते चलते चलते चलते हम लोग उस समय टीर उन्नीस सौ पचासी की पुरानी टीर पार करने के बाद होगा निकल गया झोला से निकल के ढेर से नीचे गिर गया दोनों बैठा हुआ है वो झोला वालों से पीछे बैठा है दोनों के ऊपर ध्यान से गिरा हुआ एक तरह सब घबरा देखे क्या है चूहा कहा गया से गिरा कंडको तो पीछे पड़ गया उस आदमी का तुम्हारे बैग में चुहा इतने दूर तक यात्रा कराया टिकट दो इतना मेरे साथ तब मेरे को याद आए थे वो बादल की जब टिकट मैंने कागल हंस रहे थे अब सब परेशान हो रहे चूहे के टिकट के लिए अब क्या मालूम कब घुस गया चार चार चार चार में तैयार किया होगा बजे बजे बस निकली थी। अब रात्रि में घुसी क्या पता और मैंने थोड़ी लाया कब घुसा कब निकला और कहा भाग गया बस के अंदर कहा पता ही नहीं चला हो पकड़े नहीं आया अनुमान किया जाता है कि वहां भी जल है क्यों जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं यहां पर इस प्रकार के अनुभव हम लोग होते हैं बादल का स्पर्श होता है जल कण का स्पर्श होता है बादल आपके ऊपर से चल जाता है हल्का भिगा भिगा से हो जाते क्यों? जलांश ना हो तो देखो मेघ में अंश रूपम उदयम तुषार आकार में संस्कृत है तरह उस जल में निश्चित रूप खा प्रतिबिंब वह ख प्रतिबिंब आकाश नक्षत्र आकाश प्रतिबिंबुर्वापे नीरवा नीर नीर मेघस्थ जल्द प्रत्यक्षणे अभी मेघ में स्थित जल का प्रत्यक्षण न होने पर भी वृष्टिलक्षण कार्य मेघे तुपन उदक सूक्ष्म अनुमीय वृष्टि रूपा कार्य को देख करके हम मेघ में वृष्टि का उत्पादन कारण जल का अनुमान करते हैं मेघे जलम अस्थि वृष्टि उत्पादन कारण जलम अस्थि उदकत्व लिंगेना प्रतिबत्वी और उदय के द्वारा प्रतिबिंबी मान लूंगा एक बार बादल में जल को जल्द कर लो फिर उस बादल के जल में प्रतिबिंबी सिद्ध हो जाएगा हेतु वही है जल्दम जलम देखो स्वयं बता रहे विमत जलम आकाश बिंबव भविधुंबर आकाश बिंबवत भविदी विमत जो विवाद आस्पद जो जल है वो आकाश का प्रतिबिंब वाला हो सकता है जलोत्पाद घटघट जलवत घट रूपान जल के समान इतुमान मेघांश रूप जल अभी आकाश प्रति सद्भाव अवगम्य दे आकाश का प्रतिबंध का हमारा निश्चय हो सकता है एवं आकाश आकाशतृष्ट उत्पाद्य इस प्रकार दृष्टान आकाश चतुष्ट का व्याख्यान करके अब दार्ष्टान के प्रतिमोदी प्रजार्थतांत्रिक में प्रथम उत्तर जो कूटस्थ है वो क्या है उसका उत्पादन करने जा रहा हैं